लेसन नाइन कभी कभी रमेश अपनी चाची से मिलने आया करता है हम उदासी के क्षणों में नाटक नृत्य सिनेमा आदि देखा करते हैं उन दिनों आपसे हमारी बातें अक्सर हुआ करती थीं। हम तो सिर्फ आपकी बात किया करते हैं धोखेबाज मिथ्था बोलकर भोले लोगों को उल्लू बनाया करते हैं पिछले साल मैं पैदल स्कूल जाता था पिछले साल मैं पैदल स्कूल जाया करता था सुशीला रोज़ बाज़ार जाया करती थी पिताजी छुट्टी में काफ़ी दूर दूर तक घूमने निकल जाया करते थे मेरी बहन पॉप हटने के समय बिस्तर से उठ जाया करती थी आज मुझसे जाया नहीं जाता पेज नंबर 66। उदासी उल्लू चाची धोखेबाज पैदल पौ भोला मिथ्या इक्यासी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे